संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्वण सा और दुर्योधन का युद्ध द्रोण का घोर कर्म ऋषियों का द्रोण को अस्त्र त्यागने का आदेश तथा अस्वस्थामा की मृत्यु सुनकर द्रोण का जीवन से निराश होना संदेह कहते हैं महाराज उस समय दुशासन धृष्ट के साथ युद्ध करने लगा उसने धृष्ट को अपने बाणों से खूब पीड़ित किया तब वह भी क्रोध में भर गया और आपके पुत्रों पुत्र के घोलों पर बार वर्षा का नहीं लगा एक ही क्षण में उसके बाणों की इतनी राशि जमा हो गई कि दुशासन का रथ उससे बढ़कर ध्वजा और सार्थी सहित अदृश्य हो गया हृष्ट के से दुशासन को बड़ी पीड़ा होने लगी इसलिए वह अब उसके सामने ठहर ना सका पेट दिखाकर भाग गया इस प्रकार दुशासन को विमुख करके धृष्ट हजारों बाणों की वृत्ति करता हुआ के पास जा पहुंचा उस समय जो युद्ध हो रहा था वह सर्वथा धर्मानुकूल था कोई निहत्थे पर वार नहीं करता था उस युद्ध में कर्णों, कर्णी नारीख विष्का बुझाया हुआ बाण वास्तविक सूची कपिस गौ या हाथी की हड्डी का बना हुआ बाण, दो फल वाला अपवित्र या तेरहा मेढ़ा बना हुआ बाण, इन सब का प्रहार नहीं किया जाता था सब लोगों ने शुद्ध और सीधे सारे अस्त्रों को ही धारण कर रखा था सभी धर्म में संग्राम करके उत्तम लोग और प्राप्त करना चाहते थे इतने ही में दुर्योधन तथा सात्विकी में मुठभेड़ हुई ये दोनों निर्भीक होकर लड़ने लगे। साथ ही बचपन की बीती हुई बातों को याद कर परस्पर प्रेम पूर्वक देखते हुए बारम्बार हंसने लगते थे राजा दुर्योधन अपने व्यवहार की निंदा करता हुआ प्यारे नित्य सात्विकी से बोला सखे क्रोध लोभ मोह अमरस और क्षत्रिय आचर, है जिसके कारण आज तुम मुझ पर और मैं तुम पर प्रहार कर रहा हूँ तुम मेरे प्राणों से विगड़ कर प्रिय थे और मुझ पर भी तुम्हारा ऐसा ही प्रेम था पर आज इस में हम सब कुछ भूल गए हैं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर ने कहा राजन का व्यवहार ही ऐसा है वे अपने गुरु से भी लड़ते हैं यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो तो जल्दी मार डालो विलम्ब न करो तुम्हारे कारण में पुण्य के लोक में जाऊंगा अब मैं जीवित रहकर अपने मित्रों पर पड़ी हुई आपत्ति नहीं देखना चाहता इस प्रकार स्पष्ट उत्तर से सातिकी अपने प्राणों की परवाह न करके तुरंत दुर्योधन का सामना करने आ गया तब दुर्योधन ने सात्ी को दस मार मारे सात्विकी ने भी उसके ऊपर क्रमशः पचास तीस और दस बाणों की वर्षा की दुर्योधन ने पुनः हंसते हंसते तीस बाणों से साप्तिकी को बिंद दिया तथा छुड़प से उनके धनुष को भी काट दिया सातिकी ने भी दूसरा धनुष ने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए आपके पुत्र पर बाणों की झड़ी लगा दी दुर्योधन ने अपने सहायकों से उन बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और सातिकी को तिहत्तर बाढ़ मारकर व्याकुल कर दिया फिर जब वह धनुष पर बाढ़ चढ़ा रहा था इसी समय सातिकी ने उनके धनुष को काट डाला और अनेकों सहायकों से उसको घायल भी कर दिया दुर्योधन वेदना से कराहता हुआ दूसरे रथ पर जा बैठा थोड़ी देर बाद जब व्यथा कुछ कम हुई तो सातिकी के रथ पर बाढ़ा बरसाता हुआ वह पुनः आगे बढ़ा इसी तरह सातिकी भी दुर्योधन के रथ पर बाणों की वर्षा करने लगा फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिल गया वहां सात को ही प्रबल होते देख कर्ण आपके पुत्र की रक्षा के लिए ही बाढ़ काट दिया और उनके सारथी को भी मार डाला तब भीमसेन के क्रोध की सीमा ना रही उन्होंने गला लेकर शत्रु की धनुष ध्वजा सारथी और रथ के पहिये का नाश कर डाला कर्ण इस बात को नहीं सह सका वह तरह तरह के अस्त्रों और बड़ों का प्रयोग करके भीम के साथ लड़ने लगा। इसी तरह भीम भी कुपित होकर से युद्ध करने लगा दूसरी ओर आदि पांचालों को पीला देने लगे यह आचार्य के सेनापतित्व तो का पांचवा दिन था वे क्रोध में भरे हुए थे और पांचाल वीरों का महान संहार कर रहे थे शत्रु भी बड़े धैर्यवान थे वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होते थे पांचाल वीरों को मरते और द्रोणाचार्य को प्रबल होते देख पांडवों को बड़ा भय हुआ उन्होंने विजय की छोड़ दी। उन्हें संदेह होने लगा ये महान आचार्य कहीं हम सब लोगों का नाश तो नहीं कर डालेंगे पांडवों द्रोणाचार्य धन धारियों में सर्वश्रेष्ठ है इनके हाथ में धनुष रहने पर इंद्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते जब ये हथियार डाल दे तभी कोई मनुष्य इसका वध कर सकता है मैं समझता हूँ अश्वस्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं करेंगे कोई जाकर इन्हें अश्वस्थामा के मृत्यु का समाचार राजा युधिष्ठिर ने बड़ी कठिनाई से यह बात स्वीकार की मालवा के राजा इंद्र वर्मा के पास एक हाथी था जिसका नाम था अश्वस्थामा अपनी ही सेना के उस हाथी को भीमसेन ने गा से मार डाला और लजाते लजाते द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर जोर से हल्ला करने लगे अस्वस्था मारा गया मन में उस हाथी का ख्याल करके भीम ने यह मिथ्या आचार्य सुख गए उनका सारा शरीर शिथिल हो गया परंतु वे अपने पुत्र के बल को जानते थे अतः संदेह हुआ कि यह बात झूठी है फिर तो धैर्य से विचरित ना होकर उन्होंने धृष्ट पर धावा किया और उसके ऊपर एक बाणों की वर्षा की पांचाल महारथियों ने चारों ओर से बाणों की धोई लगाकर दोणाचार्य को ढक दिया दो नाश करके उनका भी संहार करने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया वह अस्त्र पांचालों के मस्तक और भुजाएं काट काट कर गिराने लगा पृथ्वी पर मरे हुए वीरों की लाशें भिज गई आचार्य ने उन बीसों पांचाल महारथियों का सफाया कर डाला फिर वसुदा उनका सिर धड़ से अलग कर दिया इसके बाद 500 सौ 6000 छह हजार सिंधियों दस हाथियों तथा 10000 घोड़ों का संहार कर डाला इस प्रकार द्रोणाचार्य को छत्रियों का अंत करने के लिए खड़ा देख अग्निदेव को आगे करके विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम वशिष्ठ कश्यप और अत्र ऋषि उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए वहां पधारे साथ ही सिकत कृष्ण गर्ग वालकिल्ल्य भृगु और अंगिरा आदि भी थे ये सभी सूक्ष्म रूप धारण किए हुए थे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 तुम्हारा इस मनुष्य लोक में रहने का समय पूरा हो चुका है जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से दग्ध किया है तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं हुआ फेंक दो ये अस्त्र शस्त्र अब फिर ऐसा पाप कर्म न करो आचार्य ने ऋषियों की यह बात सुनी भीम से इनके कथन पर भी विचार किया और दृष्टि तुम सामने देखा इन सब कारणों से वे बहुत उदास हो गए अब उन्हें अश्वस्थामा के मरने का संदेह हुआ ये व्यथित होकर यूनिष्टि से पूछने लगी वास्तव में मेरा पुत्र मारा गया या नहीं द्रोण के मन में यह निश्चय था कि युदिष्ट तीनों लोकों का राज्य पाने के लिए भी किसी तरह झूठ नहीं बढ़ेगा बचपन से ही उनके सच्चाई में आचार्य का विश्वास था इधर भगवान श्रीकृष्ण ने यह सोचा कि आचार्य द्रोण अब पृथ्वी पर पांडवों का नाम निशान भी नहीं रहने देंगे तो उन्होंने धर्मराज से कहा यदि द्रोण क्रोध में भर आधे दिन और युद्ध करते रहे तो मैं सच कहता हूं तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ दूसरों की प्राण के लिए रहे थे कि बोल महाराज द्रोण के वध का उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मालो नरेश इंद्र वर्मा के अस्वस्थामा नामक हाथी को मार डाला है इसके बाद द्रोण से जाकर कहा है अस्वस्थामा मारा गया उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया इसलिए आपसे पूछते हैं अथा आप श्रीकृष्ण की बात मानकर महाराज भीम की बात की सुनकर और श्रीकृष्ण की प्रेरणा से युधि वैसा कहने को तैयार हो गए वे असत्य के भय में डूबे हुए थे तो भी विजय में आसक्ति होने के कारण द्रोणाचार से अस्वस्थ मारा गया यह वाक्य उच्च स्वर से कहकर धीरे से बोले किंतु हाथी इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी के चार अंगुल ऊंचा रहा करता था उस दिन वह असत्य मुंह से निकालते ही रथ जमीन से सट गया वहा रथी द्रोण युधिष्ठिर के मुख से यह यवाह सुनकर पुत्र शोक से पीड़ित हो जीवन से निराश हो गए तथा ऋषियों के कथनानुसार अपने को पांडुओं का अपराधी मानने लगे